मै मयासो अन्नमती यो विपश्यईं शृणो अम्तो महंत भक्षियुतुष्ठिव ते वदा ओम शांति शांति शांति हम ऋद ज्ञान की इस चर्चा में ऋग्वेद के 125वें सौ सूक्त पर विचार कर रहे हैं और 125वां सौ पच्चीसवां सूक्त वाघाभ्रिणी सूक्त कहलाता है क्योंकि इसका ऋषि वाघाम है और इसका देवता वाघाम्भृणी है इस सूक्त में परमेश्वर का कथन है परमेश्वर का वक्तव्य है और उस वक्तव्य से उसके स्वरूप का प्रकाशन होता है, है उसके स्वरूप का पता लगता है हमने पिछले विचारों में देखा था चौथे मंत्र पर विचार करते हुए अन्न मत जो इस अन्न का उपयोग करता है यो विपश्य जो इसको संसार को देख रहा है जान रहा है यही मिश्रणोत्तम जो मेरी बातों को सुनता हुआ देख रहा है कोई सुन रहा है वो सुन जानता है मैं क्या कह रहा हूं वो व्यक्ति इस संसार में जीवित रह सकता है इस संसार में सफल हो सकता है लेकिन जो इसको नहीं मानता अमंतव व उपक्षयंती, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है ये बात मैं कैसे कह रहा हूं श्रुधि श्रुत श्रद्धि पे वीन शब्द श्रुधि श्रुधि सुनो समझो जो सही है वो जो असली है वो शब्द श्रद्धिवते वदानी तेरे लिए मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तुम ध्यान से सुनो मैं तुमको बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहा हूं अर्थात वेद का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ठीक है वो सत्य है और जो इसको स्वीकार करता है और जो इसको स्वीकार नहीं करता है वो इसकी व्यवस्था से ही इसका पता लगता है इसलिए स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है बहुत पहले आपको एक पंक्ति हमने याद दिलाई थी कि कोई जो व्यवस्था है उसका करने वाले का बोध कैसे होता है तो वो कहता है कि हमारे जो सामने पड़ा है जो संसार सामने दिखाई दे रहा है उन्हीं से आप देख लो पता लग जाएगा पदार्थ प्रत्यय श्रुते वाक्या संख्या विशेषाच साध्यो विश्व गया वो कहता है कि ये संसार की जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थापक को बता रही हैं। ज्ञान जो है वो बता रहा है और जो वेद के शब्द हैं वो मुझे बता रहे हैं प्रकृति के नियम हैं वो मुझे बता रहे हैं यहां पर एक रोचक गीत और ध्यान देने की है जब मैं उसको नहीं मानता तब मेरी संज्ञा ही बदल जाती है मानता हूं तब मेरी संज्ञा दूसरी होती है एक जगह मैं आस्तिक कहलाता हूं और एक स्थान पर मुझे नास्तिक कहा जाता है दो शब्द हैं संस्कृत में और मूल रूप से वो एक ही शब्द का आग है अस्त जो है वो होने अर्थ में है जिसका रूप बनता है अस्ति। और वर्तमान काल होने से क्या है इसका अर्थ हुआ है और जो है ऐसा मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो सत्ता को स्वीकार करता है उसे आस्तिक कहते हैं और यदि वो कहता नहीं न कहते हैं नहीं न अस्तिक जो है नहीं ऐसा मानता है वो नास्तिक है और इसके लिए हमारे यहां दोनों तरह के नास्तिक होते हैं एक नास्तिक वेद को नहीं मानते इसलिए नास्तिक दूसरे लोग ईश्वर को नहीं मानते इसलिए नास्तिक होते हैं तो आधे आधे नास्तिक कई हैं जो कुछ वेद को नहीं मानते कुछ ईश्वर को नहीं मानते लेकिन सामान्य इसका अभिप्राय यह होता है जो वेद को नहीं मानता वो ईश्वर को भी नहीं मानता और जो ईश्वर को नहीं मानता वो वेद को भी नहीं मानता क्योंकि वेद और ईश्वर में एक संबंध है और वो संबंध ऐसा है अनिवार्य है समवाय है अर्थात ज्ञान को कभी भी ज्ञानी से अलग नहीं किया जा सकता ज्ञान के स्रोत से नहीं हटाया जा सकता तो वेद उसका ज्ञान है और वो उसका ज्ञान है तो ज्ञानी होगा तो ज्ञान होगा ज्ञान है तो ज्ञानी है तो एक के नहीं मानस ने से दूसरे का नहीं मानना अनायास बन जाता है लेकिन फिर भी कुछ लोग ईश्वर के रूपांतरण करते हुए ईश्वर की सत्ता तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन वेद को व्यर्थ मानते हैं कुछ लोग वेद की सत्ता स्वीकार करते हैं ईश्वर की नहीं तो नास्तिक से अभिप्राय है जो सत्ता को नहीं मानता अधिकार को नहीं मानता तो यहाँ पर कहते हैं मंत्र में बात कही गई है श्रुधि श्रुत श्रद्धिवते वदानी कि मैं तुम्हें वो बात कह रहा हूं जो तुम सत्य समझो जो सत्य है वही बता रहा हूं और उसको बताने का ही अभिप्राय यह है कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो क्यों नष्ट होता है हमको लगता है कि नास्तिक होने से नष्ट होने का क्या संबंध है मैं ईश्वर को नहीं मानता इतने से मैं नष्ट नहीं हो सकता नहीं हो जाता नास्तिक दुनिया में कौन नष्ट होता है बहुत सारे नास्तिक होते हैं और सारे आस्तिक किस तरह से बचे रहते हैं आस्तिक होने से बचने का और नास्तिक होने से नष्ट होने का कोई सीधा संबंध तो है नहीं ऐसा कोई कार्यकारण तो नहीं दिखाई देता कि जो ईश्वर को नहीं माना वो नष्ट हो गया और जिसने ईश्वर को माना वो कभी नहीं मारा हम तो ये देखते हैं कि जो मानता है वो भी मर रहा है जो नहीं मानता है वो भी मर रहा है तो ऐसी स्थिति में आस्तिक होने से और नास्तिक होने से मेरे पर अंतर क्या पड़ा मैं बदलाव में कैसे आया मेरा क्या बदल गया आस्तिक और नास्तिक होने में मनो महाराज कहते हैं कि नास्तिक होने से मनुष्य क्या सा हो जाता है ऐसा वो यानी स्वतंत्र नहीं होता है वो स्वतंत्र होने के बजाय क्या हो जाता है वो कैसा हो जाता है जिसका कोई नियम ही नहीं है वो अनियमित हो जाता है अव्यवस्थित हो जाता है स्वतंत्र होना और अव्यवस्थित होना बिल्कुल भिन्न बात है हमारी भाषा में कहें तो वो आवारा हो जाता है उसके साथ मर्यादा का संबंध नहीं रहता है मर्यादा का पालन करते हुए अपनी मर्यादा में रहता है और दूसरी की मर्यादा में नहीं जाता है ये तो स्वतंत्रता है लेकिन मर्यादा को ही स्वीकार नहीं करता किसी सीमा को ही नहीं मानता तो ये स्वतंत्रता नहीं है ये एकदम अव्यवस्था का परिणाम होता है तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति नास्तिक बनता है वो व्यवस्था से इनकार करता है और व्यवस्था से इनकार करने का दंड हमको कैसे मिलता है एक जगह एक पाश्चात्य लेखक हैं डेल कार्नेगी। वो लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक लोगों का परीक्षण किया कुछ रोगी आये चिकित्सा के लिए उनको दो भागों में विभाजित कर दिया उनमें से कुछ तो आस्तिक थे अर्थात जो परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे और दूसरे ऐसे थे नास्तिक जो परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे उन परीक्षण किया और पाया अधिक लोग वो स्वस्थ हुए जो आर्थिक थे और अधिक जल्दी वो लोग स्वस्थ हुए जो आर्थिक थे जो नास्तिक थे उनके स्वस्थ होने में भी समय लगा और उनकी संख्या भी कम रही ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए होता है जब मनुष्य दुर्बल होता है जब मनुष्य अभावग्रस्त होता है पीड़ित या परेशान होता है तो ऐसे समय में यदि उसको कोई स्वावलंब नहीं मिलता सहारा नहीं मिलता कोई सहयोग नहीं मिलता तो वो जल्दी उठ नहीं पाता इसलिए जब कोई साथ मिल जाता है सहारा मिल जाता है तो वही आदमी जल्दी खड़ा हो जाता है जो आदमी चल नहीं सकता वो किसी के कंधे का सहारा लेकर चल जाता है जो आदमी देख भी नहीं सकता वो भी किसी के कंधे पर हाथ रखकर चला जाता है तो मनुष्य के जीवन में उसकी निर्बलता को दुर्बलता को कमी को उसकी पीड़ा को कोई दूर करता है तो वो सहयोग है तो इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि कोई सहयोगी ना हो उसका सहायता करने वाला ना हो उसको बल देने वाला ना हो तो वो न तो निर्भय हो सकता है और ना कभी वो स्वस्थ हो सकता है क्योंकि हर समय उसे उसके पास है नहीं और दूसरे से मिलना नहीं मिल। तो ऐसी स्थिति में तो उसे बीमार ही रहना है उसे रोगी ही रहना है उसे भयभीत ही रहना है उसे पीड़ित ही रहना है लेकिन यदि किसी को आशा हो कि मिल जाए तब वो उस आशा में जीवित रहता है और मेरा निराशांग मर जाता है जब मुझे कोई मानता ही नहीं मुझे कोई जानता ही नहीं मुझे कोई देगा ही नहीं मेरे पास कोई आएगा ही नहीं आएगा क्यों आएगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में सहायता की आवश्यकता होती है एक मनुष्य के जीवन में यदि दो चार सहायक होते हैं तो मनुष्य स्वस्थ होता है समर्थ होता है प्रसन्न होता है उसे भय नहीं मिलता और उसकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी निकलती है और यदि मनुष्य जीवन में साथ न होने से लोग न होने से परिवार न होने से समाज न होने से राज्य न होने से मेरे पास परिवार क्या है मेरी सहायता मेरा समाज क्या है मेरी सहायता मेरा राज्य क्या है मेरी सहायता अर्थात जब कभी कोई मेरे साथ कुछ भी बुरा करेगा अव्यवस्था पैदा करेगा कानून से बुरा करेगा तो कानून मेरी सहायता के लिए आएगा समाज में मेरे साथ कोई अन्याय करेगा तो सामाजिक संगठन मेरे उस अन्याय को दूर करने में मेरी सहायता करेंगे परिवार में मैं बीमार हो जाऊंगा निर्धन हो जाऊंगा निर्बल हो जाऊंगा तो परिवार मेरी सहायता करेगा तो इस संसार में जो कुछ उसको समर्थ बनाता है वो उसका सहयोगी बनाता है उसका साथ बनाता है तो जब संसार की छोटी सी यात्रा में मुझे किसी की सहायता की साथ की सहयोग की आवश्यकता है तो इस संसार की लंबी यात्रा में मेरा मेरे बीमार होने पर मेरे दुर्बल होने पर मेरे अज्ञान युक्त होने पर मेरे छोटे होने पर मुझे सहायता का भाव न बने सहायता की आशा न बने तो फिर मैं इस लंबी यात्रा को कैसे पूरा कर सकता हूं इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसको जैसे ये सहायता मिलती है परिवार में समाज में मित्र में राज्य में तो उसकी यात्रा अनायास पूरी होती जाती है किसी का सवारी से सहयोग मिलता है किसी का भोजन से मिलता है किसी का वस्त्र से मिलता है किसी को वाणी से मिलता है तो मनुष्य हर समय किसी न किसी से सहयोग प्राप्त करता है वो किसी के उपकरण के बनाए हुए वस्तु से अपना काम करता है तब भी वो दूसरे का सहयोग लेता हुआ होता है वो किसी के उपकरण को अपने काम में लेकर काम चला रहा है कोई चश्मे से देख रहा है कोई कान की मशीन से सुन रहा है कोई पैरों से चल रहा है कोई पुस्तक से पढ़ रहा है कि वो किसी होटल में वो भोजन कर रहा है ये जो कुछ है वो दूसरे की सहायता से उसका काम चल रहा है और एक व्यक्ति दुनिया में अपना सहायक ही नहीं मानता वो ये कहता है कि मेरा दुनिया में कोई सहायक ही नहीं है क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है जब सत्ता ही नहीं है तो सहायता करेगा कौन तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन निराशामय हो जाएगा वो जब तक इसलिए हमारे जीवन में बात बहुत ध्यान देने की है व्यक्ति युवा है व्यक्ति स्वस्थ है व्यक्ति संपन्न है वो कहता है मैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है वो कहता मैं तुमको नहीं मानता मैं राजा को भी नहीं मानता मैं मित्रों को नहीं मानता मैं परिवार को नहीं मानता मैं भगवान को भी नहीं मानता कब नहीं मानता जब स्वस्थ है जब बलवान है जब संपन्न है मुझे लगता है कि मुझे कोई कमी नहीं है मेरे पास सब कुछ है मैं किसी को नहीं मानता लेकिन ये परिस्थिति सदा तो रहती नहीं सबके साथ सदा बनी रहे यह संभव नहीं तो मनुष्य के अंदर जब भी ये परिस्थिति नहीं होगी अर्थात उसका सामर्थ्य चाहे ज्ञान की दृष्टि से बल की दृष्टि से वैभव की दृष्टि से सहयोग की दृष्टि से जब जब कभी वो अकेला अलग होगा या उसके अंदर अकेलेपन का भाव आ जाएगा अकेलेपन की प्रतीति होगी तो उस अकेलेपन की प्रतीति में जब असहाय शब्द बन जाता है या असहाय शब्द ही बता रहा है कि असहाय के अंदर जो बड़ी दया है करुणा है छिपी हुई है एक निर्बलता छिपी हुई है तो वो असहाय कैसे जहां उसे चाहिए वहां नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए उसे कोई दे नहीं रहा है इसलिए वो असहाय हो जाता है और असहाय को सहायता की आवश्यकता चाहिए ही, ही तो संसार में सारे मनुष्य कहीं न कहीं जाकर असहाय हो जाते हैं वो असहायता ही मेरे लिए सहायता का अवसर होता है वो अवसर मनुष्य का है तो मैं मनुष्य समाज से उपकृत होता हूँ मनुष्य समाज को अपना समझता हूँ मनुष्य के प्रति मैं अपना प्रेम आदर श्रद्धा का भाव रखता हूँ लेकिन जहाँ ये ये सारे जो सहयोगी हैं ये असमर्थ हो जाते हैं ये सहयोगी अधूरे हो जाते हैं जहाँ इन सहयोगियों की पहुँच ही नहीं हो पाती घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा दवाई हां सर दवाई तो दे रहे हैं सर डॉक्टर को दिखाया जी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए बड़ी बड़ी फीस दी लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा है वो खड़ा है पास में लेकिन कुछ कर नहीं सकता डॉक्टर दवाओं को लेकर खड़ा है लेकिन कोई दवा काम नहीं कर सकती अब है सही होगी लेकिन कोई सहायता नहीं कर पा रहा है उसकी पीड़ा में कोई सहयोग नहीं कर रहा है कमी नहीं ला पा रहा तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये बड़ा असहाय है असहाय है इसका मतलब उसको कोई सहायता देने वाला नहीं है और उसकी सहायता उस समय केवल कौन कर सकता है हम कहते हैं औषध हम जाह्नवी तो यम वैद्यो नारायणो है कि वैद्य तो नारायण होंगे और औषध उसका गंगा जल होगा यही उसका एकमात्र अंतिम सहायक बचता है तो इसलिए मंत्र कह रहा है अमंतवः माम तो उप क्षीयती श्रुधि श्रुत श्रद्धिव ते जो लोग मुझे नहीं मानते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ये बात मैं सच कह रहा हूँ कह रही हूँ